दसवें दिन की कथा को हम आरम्भ करते हैं और आज भगवान की कृपा रही तो आज ये ज्ञान यज्ञ यहाँ आज विश्राम है आइए गुरु और कृष्ण के चंदो में नमस्कार करते हुए इस भागवत रूपी ज्ञान गंगा को हम मरम करते हैं आइए सब लोग हाथ जोड़े ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वास्वाय नमो भगवते वसुदेवाय ओम अतिमरण ज्ञानंजना ध्यान शया चक्षुमिनी संयना तस्वै नम कृष्णा वास्वाय देवकी नंदनाय चार नंद गोपकुम गोविंदा नमो नमः हे कृष्णा करुणा दीन मंदो जगत, जगत पते गोपेश्वर गोपी का कांता, गोपी का कांता। श्री राधा कांता नमोस्कते सप्तकांच नम गौरंगे श्रीराद वृंदवेशर हरि प्रिया, हरिप्रिय वंचकलपत कृप सिंधुव सतीसना पावनी भैष्ण नमो नमः नारायणं नमस्कृत नरम सेवा नरोतम दिव्यं सरस्वती व्यास तथो जयन मुद्रीमते जय श्री श्रीकृष्ण चैतनिया प्रभो नि श्री अद्वैत गदाधार भक्त गौरभक्तृंदार हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम रामा रामा हरे हरे मूल भक्त अस्तल भगवान की ग्रंथ राज श्रीमद भागवत भगवान की वैष्णवों का परम धर्म श्रीमद भागवत भागवत को रोजाना पढ़ने से रोजाना सुनने से तमाम आदि ख्वाहिशूर होते हैं वो भगवान जिनकी तारीफ उत्तम श्लोकों से होती है वे हमारे हृदय में ब्रजमान हो जाते हैं कृष्ण जिनका नाम गोकुल जिनका धाम ऐसे श्री भगवान को बारमवार प्रणाम आइए कथा को आरम्भ करते हैं जरासन ने 18 बार आक्रमण किया था पर भगवान कृष्ण ने क्या करते थे जरासन को छोड़ देते और उसके सेना को भगवान क्या करते थे मार देते थे 23 अक्षणी सेना लेकर आता था ये, लेकिन भगवान ने सेना को मार दिया जरासन अट्ठारवा आक्रमण करने वाला था भगवान कृष्ण ने दाऊ भैया से कहा बोले भैया आप कहीं भाग फलते हैं भगवान जी ने कहा कन्हैया लोग तो भगोड़ा गए तो भगवान ने का कौन सी बड़ी बात है माखन चोर कह दिया चित चोर के दिया चीर चोर के दिया रण चोर के देंगे तो कौन सी बड़ी बात है भाव भैया ने कहा जायेंगे तो भगवान ने का मैं थक गया अपने जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट किसने देखा भगवान कृष्ण राम जी का जन्म महल में हुआ और शाम जी का है जेल को खेल राम जी ने लगभग भगवान श्री रामचंद्र जी सोलह सत्रह वर्ष के होंगे उस वक्त भगवान ने तारका को मारा लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो छह दिन के थे और भगवान ने कृष्णा को मार अब भगवान ने कहा भैया मैं तो थक गया हूँ अब तो भव्य चलते हैं तो बलराम जी ने कहा जाएंगे भगवान कृष्ण ने कहा चिंता मत करें मैंने पानी के बीचों बीच एक सुंदर नगरी बसवा दी उसका नाम है द्वारिका रात ही रात में भगवान ने सबको द्वारिका पहुंचा दिया और सवेरे जराशय में अठारवा आक्रमण अठार किया भगवान ने तेईस अक्षमी सेना को मार दिया और जब जरासंध के समय आया तो कृष्ण बलराम जी भागे भागते हुए भगवान पर्वश्री पर्वत पर चले गए और जरासंध ने इस पर्वत को आग लगा कृष्ण बलराम जी ने उसी पर्वत से छलांग मारी समुन्द्र में और समुन्द्र के माध्यम से भगवान द्वारिका में चले गए द्वारिका में भगवान की आयु 25 वर्ष की है और द्वारिका में भगवान का नाम हो गया बोलो द्वारिका दृश्य की भगवान द्वारिका दृष्टि हुई सुखदेव जी कहते राजा परीक्षक द्वारिका में सबसे पहले भगवान का विवाह हुआ वो हुआ रुक्मनी जी इस सुनकर परीक्षक जी ने कहा कि वे विवाह तो भगवान का राक्षस विवाह हुआ मुस्कुराए सुखदेव जी राजपुर में ठीक कहा कैसे हुआ अब इसका इतिहास है कहते हैं महाराज कुंडलपुर के राजा भीष्मक थे इनकी कन्या थी माता रुक्मणी ष्मक जी की इच्छा थी कि मेरी कन्या रुक्मिनी का विवाह द्वारिका दृष्ट कृष्ण से होना चाहिए लेकिन विषमक जी के जो बड़े भाई थे जिनका नाम था रुक्मी रुक्मी ने अपने बाबा से कह दिया अपने बाबा से कहा कि मैंने अपनी बहन का विवाह तय कर दिया है मैं उस कृष्ण ग्वालियर से अपनी बहन का विवाह नहीं करवाऊंगा तो किससे कराऊंगा बोले शिशुकाल और तीन दिन में बरात ले कर आए अब तो महाराज माता रुक्मणी जी घबरा गए अपनी भाभियों के पास भी बोले क्या करें? भाभियों ने कहा लिख दो तो एक पत्र तो माता रुक्मणी ने आठ श्लोकों में पत्र लिखा पत्र की जो खास बात थी वो ये थी कि प्राण प्यारे जब से मैंने तुम्हारे विषय में सुना है देव ऋषि नारद जी से मैं तुमसे प्रेम करने लगते इसलिए प्राण प्यारे तुम आओ हमारे वंश में एक परम्परा है कि जब कन्या का विवाह होता है वो मैया गिरिजा मैया का पूजन करने जाती है मैं वहां जाऊंगा और तुम मुझे वहां से हरण कर ले अगर तुमने अगर तुम नहीं आए मारुक्मणि ने कहा मैं तुम्हारे बिना विवाह किसी से नहीं करूंगी मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी तो वो थोड़ा चाहती हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे श्री राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा तो हुआ ये रुकमणि जी ने पत्र लिख दिया आठ श्लोको में और मुख्य बात ये थी कि प्राण प्यारे मैंने जब से आपके विषय में सुना मैं आपसे प्रेम करने लग गई हूँ और मेरी इच्छा में आपसे विवाह करूं और यदि आप नहीं आओगे मुझे नहीं अपना होगा तो मैं आपके योग में अपने शरीर का त्याग कर दूंग ब्राह्मण के द्वारा वे पत्र जो है द्वारिका में भेज दिया गया पंडित जी भगवान को कृष्ण के महल में चले गए पंडित जी ने भगवान को नमस्कार पंडित जी ने भगवान को नमस्कार किया और कहा प्रभु ये लीजिए आपका पत्र भगवान ने का पड़कर सुना दीजिए भगवान ने का पड़कर सुना दीजिए पंडित जी ने कहा कि आपका क्या जाति है भगवान ने कहा मेरे भक्तों से कोई बात नहीं चुपती आप तो पंडित जी ने उस पत्र को पढ़ा पत्र में लिखा था रुकमणि जी ने के प्राण प्यारे जब से मैंने आपके विषय में सुना है मैं आपसे प्रेम करती हूँ और अब मेरी इच्छा में आपसे विवाह करू मेरा विवाह कहीं और कराया जा रहा है इसलिए प्रभु आप आए और मुझे लेकर चले जाएंगे भगवान ने अपना रथ निकाला पंडित को भी बिठाया और भगवान अब चलिए था कुंडेपुर बलराम जी ने आवाज मारी पर भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया बलराम जी ने द्वारपालों से पूछ दिया कि वो हमारे द्वारे का दृश्य कहाँ से ले गए द्वारपालों ने कहा प्रभु हमें ये तो नहीं पता कि प्रभु कहाँ गए पर कुंडेपुर से एक ब्राह्मण देव आए थे उनके संग बलराम जी बोले आगे की बात हम समझेंगे, क्योंकि कुंडेपुर की राजकुमारी का विवाह है, जरासन आएगा शिशुपाल आएगा इसलिए अब हमें भी माँ से मना चाहिए तो बलराम जी यहाँ नारंगी सेना तैयार कर रहे हैं और वहाँ भगवान जो है सवेरे रुक्मणी जी के यहाँ पहुँच पंडित जी ने जाकर रुकमणि रुकमणि कह दिया कि प्रभु आ गए इतने में सुसुपाल भी बारात लेकर आ गया रुक्मी ने कहा कि पिता श्री सगाई और विवाह का कार्य साथी होगा इसलिए आप ये दूल्हे राजा के वस्त्र हैं। आप दूल्हे राजा को दे कर आ जाए उन्हें भेंट कर गए स्मक जी उन वस्तुओं को लेकर जा रहे थे उसी समय उन्हें कृष्ण दिखलाई थी विस्मक जी उनको देखकर बड़े प्रसन्न हो गए सेवकों ने समझा यही दुले राजा होंगे तो जो कपड़े शिष्यपाल को दे रहे थे वो कपड़े जाकर भगवान को भेंट कर दिया अरे भगवान ने कहा महाराज क्या आवश्यकता थी अब विस्मक जी बड़े शर्मिंदे और बोले भाई आपके नहीं हमें किसी और को देना तो बड़ी शर्म की बात होती अरे सरकार अब आप आ गए हमसे रहा नहीं कर लीजिए ठीक है भगवान विषमुख जी ने पूछ लिया आपका कैसे आना हुआ भगवान ने कहा हम तो किसी कार्य से रहते हैं गुजर रहे थे रहे तो सोचा गिरजा मैया का दर्शन कर लें विश्मुख जी ने कहा हमारी कन्या का विवाह है तो आप विवाह में शामिल हो जाइए भगवान ने कहा देखो भाई आपने निवेदन तो हमको दिया नहीं और रही बात हम रात से द्वारिका से निकले जाओ भैया अभी भी हमें छोटा समझते हमें द्वारिका समय पर पहुंचना पड़ेगा विष्णु जी ने कहा प्रभु थोड़ा तो आगे चलिए हमारे पास हम लेकर गए जितने विष्णु जी की जो जो कुंडल कुंडेपुर के जो लोग रहने वाले थे राज्य में विष्णु जी के सब बोल रहे हैं की कितना सुन्दर रुक्मणी का पति है काना पुसी होने लगी लोग जी करने लगे जी ने सैनिकों से कहा कि ये क्या बकवास कर रहे लोग कहो कि ये रुक्मणी के पति नहीं है ये तो द्वारे का दृश्य कृष्ण है अब जब लोगों को सेवकों ने कहा तो सेवकों ने काले कैसे सुंदर वर्ग को छोड़कर विष्म जी ने ना जाने किस मुर्त से हमारी रानी का विवाह कर दिया इस तरह से भगवान से विदा हुआ और यहाँ शोर मच गया के कृष्ण आ गए ये सुनकर तो शुष्पाल घबरा गया और जरासन हैरान रह गया जरासन अब तक ये समझता था कि मैंने पर्वत पर कृष्ण बलराम को जलाकर भस्म कर दिया और आज तो जरासन सो गया बोले कृष्ण आया कृष्ण आया तो इसका मतलब गड़बड़ है जितने जरासन के सैनिक ने उन्होंने कहा कि तो हम कोई भोजन को करने थोड़ी है या? हम रक्षा करेंगे नगरी की तो सबने नगरी को चारों ओर से घेर दिया माता रुक्मणी जी सतियों के संग माँ गिरिजा का पूजन करने चली चले और उस मंदिर को भी सारे सैनिक घेर कर भगवान भी अपने दिव्य रथ पर वहां खड़े होते हैं माँ रुक्मणी जी चारों ओर नजर मार रहे जिस पर नजर मारे वे ही मोहित अरे देखो हमें देख रही है, बीचों बीच में भगवान ने हाथ कर दिया कि की मैं ले रुकमणि ने श्री कृष्ण को पहली मरतबा भगवान ने रथ को आगे बढ़ाया सैनिक लोग भगवान के रथ को देखकर कह रहे हैं अरे कितना सुंदर रथ अरे कितने सुंदर रथ के घोड़े अरे कितना सुंदर ये रथ को चलाने वाला भगवान ने सबको अपनी मोहिनी ऐसी मोहित कर दिया और यहाँ भगवान ने आगे बढ़ाया रथ और रुकमणि जी का हाथ पकड़ा रथ पर बिठाया और भगवान वहाँ ऐसी रामावतार में ही भगवान ने सबने अपनी मोहिनी से मोहित कर दिया केवल पत्थरों का पुल नहीं बना था जिस पर भगवान उस पुल पर चढ़े तो जितने समुद्र में रहने वाले मछली मगरमच्छ आदि थे फिर सारे भगवान का दर्शन करने ऊपर आ गए भगवान को देख रहे भगवान अपनी अपनी अपनी मुस्कान ऐसी सबको मोहित कर रहे है उस समय जितने बंदर भालू थे उन उन मछलियाँ मगरम उनके ऊपर से दौड़ दोड़ कर भाग कर लंका पोज ये भगवान की महिम भगवान ने रुक्मणि का हाथ पकड़ कर रथ को लेकर भगवान चले गए रुकमणि की सेवक आई सखिया आई और सैनिकों से पूछा क्या भंग खड़े हो बोले क्या हुआ अरे यही तो कृष्ण है वो तो लेकर चला गया ये कृष्ण है न अरे अब तो सबको हो जाए तो नहीं छोड़ेंगे जब ऐसा कहा दौड़े तो भगवान को बुरा भला कहने लगे भगवान अपने रस्ते भरा रहे हुआ ये भगवान कहते हैं अभी अभी विवाह भयो भगवान ने लो अभी अभी विवाह हुआ है और पत्नी के सामने भेजती वाली बात भगवान ने भगवान ने अपने रथ को मोड़ा भगवान युद्ध करने के लिए आए तो पीछे से आवाज आई गोल द्वारिका दृश्य की ध्यान इधर देखन में भी खा ले अंदर कभी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे तो बहुत ध्यान दिया देता कि कनेक्शन बना का था, था तो इस तरह से जब शेख सैनिकों ने बुरा भला कहना आरंभ कर दिया तो भगवान ने अपने रथ को मोला युद्ध करने के लिए पर पीछे से भगवान की ही शुरू हो गए बलराम जी नारायणी सेना लेकर आ गए बलराम जी को देखकर भगवान शर्मिंदी दे हो भगवान को बलराम जी को नमस्कार करने भगवान बलराम जी ने बोला देख कर लिया आसीवार, नमस्कार तू घर पर बहुरानी के संकट ले जो अभी तू बहुरानी को ले जा मैं इन्हें संभालता। तो बलराम जी ने युद्ध करना शुरू कर दिया और मां रुकमणी जी के जो बड़े भाई थे रुक्मी उन्होंने संकल्प ले लिया कि जब तक मैं कृष्ण को नहीं मारूंगा मैं कुंडेपुर फुल जाने वाला सेना लेकर आ गया भगवान को भी भगवान ने सैनिक को भी खत्म कर दिया रुक्मी के रथ को तोड़ दिया अब भगवान ने तलवार निकाली तो रुकमणी जी ने भगवान के पग पकड़ लिए बोले प्रहो मेरे विवाह को क्यूँ कलंकित करना चाहते हो? मेरे विवाह के दिन ही मेरे भाई का कर भगवान ने बोला अच्छे से, तुम्हारा भाई तो हमारा भी तो कुछ लगता है फिक्र मत करो मैं इसके अहंकार को खत्म करने जा रहा भगवान ने निकाली तलवार और रुक्मी के सर को मुंडने लग गया आधी दाढ़ी मुझको मुंडने लग गए इतने में विजय का शंख बजा कर श्री बलराम दिया गया दाऊ भैया ने कहा कन्हैया नाईगिरी तो को काम कब से सीखेंगे अपने साले के कुछ ऐसा करता है ना डाटा रुक्मी को डाटा और माता रुक्मणी को समझाया कि हम क्षत्रिय क्षत्रिय में लड़ाई झगड़े न हो विवाह तो नहीं है इस तरह से माँ जी का भगवान श्री कृष्ण विवाह हुआ ये भगवान का पहला विवाह हुआ अब भगवान के दूसरे विवाहों की कथा से पहले श्री सुखदेव महाराज जी कथा बताते हैं कि माँ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम हुआ प्रभ्युम प्रभ्युम जो है वो कामदेव के अवतार है शिव प्राण के रुद्र संिता के अध्याय अठारह में लिखा है और यहाँ लिखा है कि की कामदेवी प्रत्यु के रूप में और राम मानस में भी लिखा है बालिका ने जिस समय महादेव अंगदेश में तपस्या कर रहे थे उस वक्त जो है कामदेव उनकी तपस्या को भंग करना चाह रहा था जब उनकी तपस्या को भंग करना चाह रहा था तो महादेव ने अपना नेत्र खोला तीसरा और काम को जलाकर भस्म कर दिया कामदेव की पत्नी रोए। उस वक्त जो है महादेव ने कहा कि देखो इस समय तो तुम्हारे स्वामी तुम्हें नहीं मिलेगा वापर युग में ये भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर आये तुम्हें मिले तो यही कामदेव भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर आ गया जिस समय प्रद्युम का अवतार हुआ जन्म हुआ उस समय एक आकाशवाणी थी समरासुर को यही बालक मारेगा हैं ये बात जब समरसुर को पता लगी तो समरासुर ने इस प्रद्युम का हरण कर लिया और इसे समुद्र में फेंक दिया समुद्र में एक मछली ने प्रभ्युम को ले लिया मछली को मछियारे ने पकड़ा वे मछली बाजार में गई और बाजार के माध्यम से वे मछली समरसुर के घर में ही चली गई। समरास के रसोई ने जब उस मछली के पेट को फाड़ा तो उसमें से सुंदर एक राजकुमार का जन्म हुआ। समरसुर को दया आ गई कि भगवान ने यह बालक मुझे ही दिया उसे ये नहीं पता की वही बालक है जिसे मैंने फेंका देव ऋषि नारायद जी ने रति को कहा कि तुम्हारे स्वामी जी आ गए हैं जाओ उनका पालन करो। रती जो है वो दासी बनकर आई और प्रध्युम का पालन करने लगी बालक बढ़ता बड़ा होता जा रहा है और रति का भाव बदलता जा रहा है एक दिन ने रती से पूछ लिया तुम्हारे अंदर मात्र भाव मुझे नजर नहीं आता तुम कुछ और ही दृष्टि समझ देती कौन हो? क्या चाहती है मुझसे उस उस्थ? समय रति ने कहा प्रभो मेरे स्वामी आप मेरे पति हो आप द्वारिका दृश्य कृष्ण के पुत्र हो और जिस समरासुर को आप अपना पिता समझते हो न आप उनके कालो और इसी समरासुर में आपके मात पिता से आपको दूर करके मारना चाहा, और भगवान ने आपको मचा ये सुनकर तो प्रद्य यहाँ से लाल हो पुरुष उस समय रति ने उनको मायावी विद्या बताई उन्हें शक्तिशाली बना दिया एक दिन प्रद्युमी समरास के सामने खड़ा हो गया हे समरास मैं ही तेरा काल और कृष्ण का लाल मैं नहीं सुन इस तरह से प्रद्युम ने समरसुर को माना मां रूकमणि ने पुत्र खोया था अब तो बहुरानी में साथ में है इस तरह से यहाँ पर जो है